युद्ध कांड पंचम सर्ग अतः अतः हे दशील दसिष अपने कुल की रक्षा के लिए इनकी शांति कीजिए और तुरंत ही सीता को सत्कार पूर्वक बहुत धन के सहित रघुनाथ जी को दे दीजिए रक्षा शांति प्रयक्ष भूम नारायण विद्य विद्य संज राघवे दपोमत्तमासी विषम तेज रा भवि आध्यात्मरामण युद्धकांड पंचम सर्ग अतल रक्षा शांति कुरुदशा शीता सत्त्य सदना प्रयक्ष अत हे दशीष अपने कुल की रक्षा के लिए इनकी शांति कीजिए और तुरंत ही सीता को सत्कार पूर्वक बहुत से धन के सहित रघुनाथ जी को दे दीजिए रामम नारायण विद्ये विद्वेश्ञ सागरम तरंति भक्ति पुतांता तो न राम को आप साक्षात नारायण समझिए इसलिए उनमें द्वेष भाव छोड़ दीजिए इन रघुनाथ जी के चरण कमल रूप नौका का आश्रय लेकर भक्ति से पवित्र अंतकरण हुए योगी जन संसार सागर को पार कर जाते हैं अतः ये कोई साधारण पुरुष नहीं है ये सबके अंतकरणों में विराजमान है आप भक्तिभाव से इन रघुनाथ जी का भजन कीजिये मध्वाक्यम कुरराजेन्द्यपि त्व दुराचारो भक्त्या भविष्य मध्वाक्यम कुरराजेन्द्र <saute farm> कुल कौशल तबे यद्यपि आपका आचरण अच्छा नहीं है तथापि उनकी भक्ति से आप पवित्र हो जाएंगे हे राजेंद्र अपने कुल की कुशलता के लिए मेरा यह वचन मान लीजिए तत्व माल्यवत वाक्यम हित मुक्त नर्पयति दुष्टात्मा कालस्य से अवसमागत किन्तु माल्यवान के यह हितकर वाक्य दुष्ट चित्र रावण को सहन न हुए क्योंकि वह काल के वशीभूत हो रहा था मानवम समर्थम मनसे पिता बणि प्रियम वह बोला इस विचारे का एक दुख मनुष्य राम को जिसने बंदर का आश्रय लिया हुआ है और जिसे उसके पिता ने भी निकाल दिया है तुम किस बात में समर्थ मानते हो वह तो केवल वनवासी मुनिजनों को ही प्यारा है रामेण प्रेषित नूरम भासते से तो गृद्ध शिवधुस्व मालूम होता है तुम्हें राम ने ही भेजा है इसलिए तुम इस प्रकार उठपटांग बातें बनाते हो जाओ तुम बूढ़े और अपने सगे संबंधी हो इसलिए मैंने तुम्हारी सब बातें सुन कर सुनकर ली है सहन कर ली है इतो मत यो मकवींद सचिव सहित प्रस्थितग्रे सीन पशन वाण सैनिका योजय सर्व किंतु अब तुम्हारे वचन मेरे कानों को जलाते हैं ऐसा कहकर वह अपने समस्त मंत्रियों सहित वहां से चल दिया और अपने राजभवन के सर्वोच्च तल पर बैठकर वानर सैनिकों को देखता हुआ अपने आस पास बैठे हुए राक्षसों को युद्ध के लिए नियुक्त करने लगा रामी धनुराधा लक्ष्मेन साम दृष्ट् रावण्मा कोपेन कलुषी कि सीन मंत्री परिवेश शशंकाध नि वाणे नैक श्वेत छत्र सहस्त्राणि किीट दशकम तथा चिक्षेदार्थे न तदूतम इव भाव इवाभवत इधर रामचंद्र जी ने रावण को बैठा देख अति क्रोधातिर हो लक्ष्मण जी का लाया हुआ धनुष उठाया वह सिर पर मुकुट धारण किए अपने अनेकों मंत्रियों से घिरा हुआ बैठा था भगवान सामने भगवान राम ने आधे निमेष में ही एक चंद्र अर्धचंद्राकार से उसके हजारों श्वेत छत्र और देशों दसों मुकुट काट डाले यह बड़ा आश्चर्य सा हो गया लज्ज तो रावण स्तूर्ण विवेश भवनम सकम आहु ये सर्वान आहूय राक्षतस्त प्रमुखा खल वादर सहुद्धा नोदयामास ततो भेरी मृदंगाद प्रणवाणग कगोमुख महिषोष्टैखर सिंह दीप भीहना खड्गसूलधनुपाश्चिम शक्ति भी। लक्षिता सर्वतोल प्रतिद्वार उपाय तत्पूर्व इसे लज्जित होकर रावण तुरंत अपने घर में घुस गया और उस दुष्ट ने शीघ्र ही प्रहस्त आदि मुख्य मुख्य राक्षसों को बुलाकर वानरों के साथ युद्ध करने की आज्ञा दी तब राक्षस लोग भेरी मृदंग पनो आनक और गोमुख आदि बाजे बजाते भैंसों ऊँटों गधों सिंहों और हथियारों पर हाथियों पर चढ़कर शूल धनुष पास यष्टि डंडे तोमर और शक्ति आदि अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो लंका के प्रत्येक द्वार पर आ गए भगवान राम ने वानरों को पहले ही आज्ञा दे दी थी उद्यम्य गृहशृगा शिखराणी महांति तनुचो विविधान्युद्धा हरियुथप रे क्षमा रावण से भागच राघव प्रिय काम लंका मारूरुस्तरा अत पर्वतों की शिलाएँ तथा तो बड़े बड़े शिखर उठाकर और नाना प्रकार के वृक्ष उखाड़कर युद्ध के लिए चले और रावण की वह पृथक पृथक सेना देखकर कर रघुनाथ जी का प्रिय कार्य करने के लिए लंका पर चढ़ गए ते द्रुमयी पर्वताग्रहिश्च मुष्टिभिश्च प्लव तथा सहस्रयूथाश को कोटि उनमें से कोई कोई कोटि युद्धपति और कोई शत युथ कोटि युद्ध नायक थे उन बानरो में उछलते कूदते और गजते हुए वृक्ष पर्वत शिखर और मुठिया तान कर नगर को सब ओर से घेर लिया जयतबलो लक्ष्मण से महाबल राजा जयत सुग्रीव राघवेड़ापा यम घोमय हनुमान कमुदोलील नर्व मेन्दोदीद जा वक्त केसरी तारे चलि सर्वे यूथ प्लम द्वार्युतु लंकाया सर्वतूं भृषं तदाक्षे महाकाया पर्वता शिव वाणरा ज्नों रक्ष न खर्दंत सवेगीताक्षा भीम द्वारभ्यतृषा नरगतभिंद्यपाच्गे शूल्य परस्वत महाकाया महावलाम महाबली राम और लक्ष्मण की जय हो रघुनाथ जी से सुरक्षित राजा सुग्रीव की जय हो इस प्रकार शब्द करते हुए वे, वे सत्ो से लड़ने लगे हनुमान अंगद कुमुद नीलनल नल शरभ महदिद जाम्बवान लधिमुख केसरी तार तथा अन्य समस्त बलवान बानर और युद्धपतियों ने उछल उछलकर लंका के सब द्वारों को चारों ओर से घेर लिया तब ये महाकाय महाकायरगण वृक्ष पर्वत शिखर और नख तथा दातों से अति भेद पूर्वक उन राक्षसों को मारने लगे तब महानायक और बड़े बड़े डील वाले महाबली राक्षसगण भी अति रोषपूर्वक सब द्वारों से निकल कर भिंदपाल शूल और परश आदि विविधअस्त्र शस्त्रों से वानर सेना पर प्रहार करने लगे तदा राक्ष राजंसोतरब रक्षसा वानरा संबभूवापम तेहैश गजैश्च कान रक्षो रास्पर जा। इति प्रकार विजयी वानरवे भी, वानर भी, भी राक्षसों को मारने लगे उस समय वहाँ राक्षसों और वानरों का बड़ा विचित्र युद्ध छिड़ गया जिससे उस रणभूमि में रक्त और मांस की कीच हो गई वीर राक्षस केसरी घोड़ों हाथियों और सुवर्णमय रथों पर चढ़ अपने शब्द से दसों दिशाओं को गुंजायमान करते हुए लड़ रहे थे और राक्षस तथा वानर दोनों ही परस्पर एक दूसरे को जीतना चाहते थे राक्षसा बानरा जघ्नुर्वान सेम विष्णुना हृष्टा हरियो दिवजाशावर्वुर्बिनो हृष्टा सदाता मृताइमस पापेन रावणेना पालतान्त काम बलाक्षसा जग्नु रोजसा राक्षसम् राक्षसों को को और राक्षस लोग को मारने लगे। भगवान राम की दृष्टि पड़ने से देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए वानरगण बड़े प्रबल हो गए और मानो अमृत पान कर अति हर्ष उत्साहपूर्वक सीताजी को हरण करते समय स्पर्श करने के कारण महापापी रावण से पालित निस्तेज और बलहीन राक्षसों को मारने लगे धीरे धीरे राक्षसों की सेना नष्ट होकर केवल एक चौथाई रह गई